ऐसा ही है जैसे घर में एक खटमल वाली टूटी खटिया हो और एक बड़ा बढ़िया पलंग हो हो है ना तो दो मिनट उस पर बैठ के रोवे की हाय हाय हमारी खटिया टूटी है खटमल है इसमें और दो मिनट अच्छे पलंग पर बैठ के खुश हो कि हा हमारे घर में कितना पलंग तो ये दुखीपना और सुखीपना दोनों पलंग की तरह है और ये जो आत्मा है, है ना एक बात बताओ कि तुम चौबीसों घंटे दुखी हो कि चौबीसों घंटे सुखी हो क्या बोले हम थोड़ी देर सुखी रहते हैं थोड़ी देर दुखी रहते हैं कब तब ये तो दोनों तुम्हारी स्वीकृति हुई ना ये तो तुम्हारी मंजूरी हुई अपने को दुखी मान के रो लेते हो अपने को सुखी मान के हंस लेते हो लेकिन तुम तो है ना ये तो दोनों चो ही है ये तो दोनों चोल ही है एक बार तीन आदमी यात्रा कर रहे थे तो एक आदमी मोटा था और खूब चुस्त कपड़ा पहने हुए और एक आदमी था मोटा वो भी दूसरा भी मोटा था परतु तो कपड़ा मोटा था कपड़ा भी उसका चुस्त था लेकिन वो दरक्त टाइप का था और एक आदमी तीसरा जो था वो दुबला पतला था कपड़ा उसका भारी था बड़ा था लेकिन उसको कपड़े से मोह नहीं था तो आप देखो बीच में मिले जाकर उन्होंने तीनों से कहा कि अपने कपड़े उतार दो तो जो मोटा था और कपड़े जिसके बड़े स्वस्थ शरीर में बैठे हुए थे ना उसको कपड़े से मोह भी था तो एक तो कपड़ा निकालने की तकलीफ हो शरीर से जल्दी जल्दी में और दूसरे मन में मोह हाये हमारा कपड़ा जा रहा है तो रोने लगा हो बड़े जोर जोर से चिल्ला के और जो दूसरा था उसको कपड़े से मोह नहीं था चुस्त तो था और निकाल दिया थोड़ी तकलीफ हुई हाथ में थोड़ा छिल गया तो तकलीफ निकाल दिया तीसरा जो था उसको कपड़े से मोह भी नहीं था ए? और सटा हुआ भी कपड़ा नहीं था हल्का फुल्का निकाल के फेंक दिया लो तो जिसको मोह भी था और सटा हुआ भी था उसको डबल दुख हुआ है ना और जिसके सटा हुआ था लेकिन मोह नहीं था उसको इकारा दुख हुआ थोड़ा दुख हुआ। और जिसको मोह भी नहीं था और सटा हुआ भी नहीं था उसको बिल्कुल दुख नहीं हुआ तो ये जो संसार है ना ये संसार में जो मोह भी करते हैं और पकड़ के भी रखो पकड़ के रखो लेकिन मोह मन में न होए तो छोड़ते समय थोड़ी तकलीफ होगी और पकड़ भी न हो और मोह भी ना हो तो बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी और पकड़ भी हो और मोह भी, तो भी हो तो डबल तकलीफ होगी। गई ये संसार का ये नियम है कि ये सचमुच देखने वाले की नजर से ही ये सृष्टि दिखाई पड़ती है आप कभी अपने सामने तीन गिलास पानी रख दो गिलास रख लो तीन गिलास रख लो पानी एक में गर्मा गर्म पानी रखो एक गिलास में, और एक गिलास में ठंडा पानी रखो खूब बर्फ का रेफ्रिजरेटर का और एक में मामूली पानी रख दो तीन गिलास पानी रख एक हाथ डालो गर्म में दूसरा डालो खूब ठंडे में आ, दो मिनट रहने दो हैं? और उसके बाद दोनों हाथ निकाल के सामने जो मामूली पानी है उसमें डालो तो क्या फर्क होगा आपको मालूम है उस मामूली पानी है तो ये कहीं, लेकिन एक हाथ को गर्म लगेगा और एक हाथ को ठंडा लगेगा क्यों जो हाथ ठंडे में था उसको वो पानी गरम मालूम पड़ेगा और जो पानी गर जो गरम पानी में हाथ था उसको वो पानी ठंडा मालूम पड़ेगा तो अब वो तीसरे गिलास का पानी गरम है कि ठंडा है बोले तो आपका हाथ ठंडा है तो वो गरम है और आपका हाथ गरम है तो वो ठंडा है वो गरम है कि ठंडा है कहना गरम है ना ठंडा है ये तो आप अपने घर में ऐसा करके देख सकते हैं तो ये संसार दुख है कि सुख है है ना? जिसको सुख में आसक्ति ज्यादा है है ना? उसके लिए ये संसार दुख है और जो खूब दुख भोग रहा है उसके लिए इस नरक से निकल के आया है उसको सराहत की सांस मिलेगी और ये संसार कैसा है जो स्वर्ग से आया उसको तकलीफ मालूम पड़ेगी कि वो अपसरा नहीं रही वो कल्प वृक्ष नहीं रहा वो चिंतामणि नहीं वो काम धेनु नहीं और जो नरक से निकल के आया है उसको तो ये संसार क्या है ये नरक है कि स्वर्ग है ये सुख है कि दुख है अरे ये न नरक है न स्वर्ग है ये तो साक्षात ब्रह्म है तुम अपनी दृष्टि से इसको नरक बना के रो सकते हो तुम अपनी दृष्टि से इसको स्वर्ग बना के हंस सकते हो तुम दोनों से उदासीन होकर के आनंद में मौज में रह सकते हो ये ये जो मन है ये ही सुख दुख का कारण है मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष बंधन का कारण मन है मोक्ष का कारण मन है बंधायक विषय आसक्तम जिसका मन विषयों में आसक्त है उसके लिए ये मन बंधन का हेतु है और मुक्ति निर्विषय मनहा और यदि तुम विषयों से आसक्ति नहीं करो तो मुक्ति तो कोई अपने दिल में रखने की चीज नहीं है वो ये मुक्ति अपने स्वरूप में नहीं है बना अपने स्वरूप में ना तो बंधन है ना मुक्ति है तुम बंधन को निमंत्रण दो कि हे बंधन तुम आओ हमारे दिल में रहो तो आके रहे तुम मोक्ष को न्योता दे दो कि हे मोक्ष तुम आओ हमारे घर में रहो तो मोक्ष देखो तुम अपने घर में गाय पालो कि कुत्ता पालो इसमें स्वतंत्र हो कि नहीं तो ऐसे ही समझो कुत्ते की जगह पर बंधन को समझो और गाय की जगह पर है ना मोक्ष को समझो ये दोनों पाले हुए और दोनों को ना पाले तो तब भी इसमें तुम स्वतंत्र हो कि नहीं कि इसमें भी स्वतंत्र हो तुम तो? तुम्हारा जो स्वरूप है वो ना गाय है न कुत्ता है दोनों के भी ना तुम रह सकते हो तो ये मनुष्य जो है अविवेक के कारण ही आपको याद तो आती होगी क्योंकि आप सब बहुत छोटे नहीं हैं अरे 20 बरस की भी जिंदगी हो तो भी एक जिंदगी होती है हो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ना 20 बरस में भी अनुभव होते हैं आप ये नहीं समझना कि नहीं होते हैं मैं 9 बरस का था बता और दो तीन रिश्तेदार के रिश्तेदार के रिश्तेदार के है ना मित्र के घर में मैंने कहीं ब्याह में गया था तो उनके घर जो ब्याह में आए हुए थे और रिश्तेदार उनकी रिश्तेदारी उस शहर में गई वहां वहां गया अब तो वहां एक सज्जन मिले मैं तो नौ बरस का बालक था तो दो तीन घंटे में ऐसा प्रेम किया ऐसा खिलाया पिलाया फुसलाया हंसाया है ना कि हम तो समझने लगे कि इससे ज्यादा हमारा और कोई प्रेमी नहीं है घर के लोग तो डांटते हैं कि ये याद नहीं किया ये पढ़ा नहीं ये स्कूल में नहीं गया है न घर के लोगों का हमसे प्रेम नहीं है प्रेम है तो हमारा हमसे इसी का है हमारा तो जो संस्कार लेके आ गए जब मैं सोलह बरस का हो गया इतने दिन में मिलने का मौका नहीं मिला हो नौ से सोलह सात बरस मन में यह था कि हमारा बहुत फिर गया उसके पास हमको पहचाना ही नहीं मैं 9 बरस का कहा वो 16 सोलह आप 16 बरस का है ना कहा वो उस समय 20 बरस का अब सताइस बरस का उस समय विद्यार्थी और अब अफसर सर नहीं पहचाना तो ये बचपन में ऐसा ख्याल हो जाता है ना कि ये हमारा प्रेमी है ये बचपन है वो ज्यादा दिन कोई किसी का प्रेमी थोड़ा रहता है हाँ ये प्रेमी लोग तो ऐसे बदलते हैं महाराज जैसे छाया दिन भर में आगे पीछे होती है ना है ना सवेरे पश्चिम की ओर है तो शाम को पूरा ओर हो जाती है ये दुनिया के प्रेमी लोग ऐसे बदलते हैं किसी के मन में स्थिरता कहाँ है अच्छा देखो एक एक अपने घर की बात सुना ये बचपन में भी अनुभव होता है आप लोग ये नहीं समझना कि बचपन में अनुभव नहीं होता है तो मैं कोई सत्रह बरस का घर से भाग के एक महात्मा के पास चले गए और एक महीना उनके पास रहा तो जब मैं भजन करने बैठू ना माला लेके अष्टाद साक्षर कृष्ण मंत्र का जब करता था क्लीम कृष्ण आय गोविंद आय गोपी जन बल्लभ तो आना तो चाहिए राधा कृष्ण को गोपी कृष्ण को सामने आना चाहिए और जब मैं गंगा जी की ओर मुंह करके और छत पर बैठता तो सामने कौन आता कि हमारी माताजी माता जी आती टपाटा आंखों से आंसू गिर रहे हैं, हैं बेटा हम तुम्हारे लिए बड़े दुखी हैं जल्दी घर आ जाओ आ, पत्नी आती हो आ, और अरे बड़ा प्रेम होगा लोग हमारे लिए रोते होंगे तो महात्मा जी से आज्ञा लेके जब चलने लगा तो उन्होंने कहा कि देखो वहां तुम्हारे लिए कोई दुखी नहीं है ये पिघ नहीं है जो तुम्हें भजन में से अलग कर रहा लेकिन मैं गया गया तुम्हारा तो घर के लोग तो खूब खुश थे माताजी भी नहीं रोती थी मालूम हुआ पत्नी भी नहीं रोती थी तो क्यों अक्सर मैं हर साल जो हमारे बाप दादों के शिष्य थे ना हम रहते थे तो गाजीपुर बनारस में और शिष्य थे गया जिले में आसनसोल में बिहार में तो हम हर साल महीने दो महीने के लिए उधर जाते थे तो गुरु वृत्ति थी गुरु भी तो एक वृत्ति होती है ना बाबा जी ना तो वहां से बहुत से कपड़े रुपए लेके हर साल में लौटता था तो इस साल भी जब मैं घर से गया तो हमारे घर वालों को ये कल्पना हो गई है कि वहीं शिष्यों में गए होंगे और कपड़ा रुपया लेके आवेंगे सब कुछ से जब मैं पहुंचा का सामान कहाँ है तो वाले सामान हमारे पास लोटा किस कुछ नहीं है है न कई पर आ रहा होगा है ना बैल पर लद के भैंस पर लद के भैंसे पर लद के आ रहा होगा कह भाई पूछ नहीं मैं तो कर्णवास गया था गंगा जी के किनारे भजन करता था अमुक महात्मा जी के साथ था अब महाराज सब ने रोना शुरू किया कि हाय हाय लड़का बिगड़ गया है न हमारे लौटने के बाद घर में लौटने के बाद घर वालों ने लो रोना शुरू जब तक मैं महीने भर बाहर था कोई एक दिन भी नहीं रोया और जब मैं लौट आया तब रोना शुरू किया कि लड़का तो बिगड़ गया अब हमको ये लगे कि हमारे वियोग में तो इनको दुख हुआ नहीं है और पैसे से तो इनका वियोग भी नहीं हुआ है आया हो घर में और चला गया हो तो बात तो है नहीं है केवल आने की उम्मीद बध गई थी नहीं आया और रोने लगे तो इसका मतलब हुआ कि घर में किसी का किसी से है ना प्रेम नहीं है ये तो अपने मन में ये कल्पना होती है कि हमारे बड़े प्रेमी हैं हमारे बड़े प्रेमी हैं एक घटना घटित हुई आपको सुनाता हूं ये सब है ना बचपन में अनुभव होता है ए, एक हमारे मित्र थे अध्यापक स्कूल में उनका नाम चिरंजी लाल था तो आसन भी खूब करते थे प्राणायाम भी खूब करते है ना ध्यान भी करते घंटों तक बैठते और पढ़ाते तो उड़िया बाबा जिसे कहते हैं कि महाराज हमारा सन्यासी होने का तो बहुत मन है घर में कोई और है नहीं पत्नी भी नहीं है बेटा भी नहीं है और माता है वो हमसे बहुत प्रेम करती है बहुत प्रेम करती है अब केवल उसी के प्रेम के कारण घर में रहता हूं ऐसे बहुत करते तो वो बाबा हंसते माताएं नाराज नहीं हो की देखो माताओं से प्रेम पराकृत करता हूँ एक सच्ची बात आपको तो सुनाता हूं एक बार वो बीमार पड़ गए बीमार पड़ने पर जो गांव के डॉक्टर वैद्य होते हैं आगरे के पास उनका गांव था मिढाकू उस गांव का नाम है नारायण ऐसे बीमार पड़े कि डॉक्टर वैद्यों ने कह दिया कि अब नहीं बच सकते। तो उनकी माता दवा कोई पीसने लग गई और जैसा बैद्य ने बताया था पीष पे पीसते अदरक का रस निकालते निकालते है ना वो भी बेहोश होके गिर पड़े संजोग बस वो अच्छे हो गए अच्छे हो गए तो उनको मालूम हुआ कि माताजी तो तुम्हारी बीमारी में खुद भी बेहोश हो गए तब तो उनको और भी ख्याल हुआ कि हमारी माँ हमसे बहुत प्रेम करती है तो बाबा के पास आए और बोले कि महाराज हमारी माता को बहुत प्रेम करती है देखो हमारी बीमारी में वो खुद भी बेहोश हो गए तो बाबा ने कहा कि तुम उससे पूछना कि जिस समय वो बेहोश हुई उस समय उसके मन में क्या ख्याल था क्यों क्या दुख हुआ कि वो बेहोश हो गए जाके उन्होंने कहा कि माता जी आप तो हमारे लिए दवा पीस रही थी एकाएक बेहोश कैसे हो गयी क्या ख्याल आया आपको तो बोली कि मैं सोचने लगी कि मैं तो अब बुढ़िया हो गई और घर में न बहू है न बच्चा है और एक ही बेटा था सो मर जाएगा तो अब इसके मरने के बाद हमको रोटी कहाँ मिलेगी कपड़ा कहाँ मिलेगा हमारा गुजर बसर कहा होगा है ना आगे की बात सोचते सोचते मैं एकाएक बेहोश होके गिर पड़ी अब वो बोले महाराज चिरंजी लालन का नाम बोले कि माताजी आपको अपने स्वार्थ का ख्याल आया कि आगे हम कैसे जियेगे इनके बिना मैं मर रहा हूं इसका कोई ख्याल नहीं आया बोले कि बेटा संसार में तो जन्म मरण तो लगा ही हुआ है।, है अरे किसका कौन है संसार में किसका कौन है, है ना तो फिर के पास आए बोले महाराज माँ तो ऐसा कहती है कि संसार में किसका कौन है उसको तो अपनी फिकर है तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे पास कुछ रुपए पैसे हैं तो उन्होंने कहा हमारे पास जमा है इतने रुपए हैं जमा पांच सात हजार होंगे तो बोले कि तुम अपनी माँ को ले जाके दे दियो बोला हल्का दे दिया और खुद उन्होंने संन्यास ले लिया तो अभी थोड़े दिनों पहले उनकी मृत्यु हुई है न वो साधु हो गए थे वृक्ष हो गए बड़ी है संसार में किसका है ना किसका कौन है वो एक बात आपको सुनाऊं एक बात हम लोग बद्रीनाथ गए दादा भी साथ था और दादा की माँ भी साथ थी बहुत वृद्ध है अभी अब तो नब्बे बरस की होगी पचासी नब्बे बरस की होगी बहुत वृद्ध है उठती बैठती नहीं अब से सोलह सत्र सोलह नहीं बीस बरस पर बद्रीनाथ तो मैंने कहा कि माताजी ये जो हम लोग साथ साथ चल रहे हैं तो यात्रा में खर्च लगता है हैं तो सब लोग आपस में बांट लेंगे तो दादा का खर्च तो तुमको देना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा ये बेटा है <laughs> तो दादा तो साधु हो गया था खर्च का कोई सवाल नहीं था तो मैंने हंसी की भाई कि दादा का खर्च तो तुमको ही देना पड़ेगा माताजी क्योंकि बेटा तुम्हारा है तो वो बोली हमारा कौन बेटा कैसा बेटा हमारा बेटा नहीं तुम्हारा बेटा <laughs> तुम इसका खर्च दो तो हम तो हंसने लगे कि बोले माताजी हो गया ना अब हमारा बेटा है दादा तुम्हारा बेटा नहीं है तो फिर रोने लगे तो बोले मेरे मुंह से क्या निकल गया फिर रोने लग गई कि मेरे मुंह से क्या निकल गया तो अवचेतन मान मन जो है ना अवचेतन मन में मनुष्य के मन के भीतरी तह में क्या क्या बात भरी होती है इसको सामान्य रूप से लोग समझते नहीं है वो ये जो हम अपने को ऐसा समझो कि यहां एक आदमी आया बोला कि हमने पांच लाख रुपया खर्च करके ये विद्यालय बनाया है दो लाख रुपया खर्च करके अस्पताल बनाया है है ना क्यों तो बोला वो तो उसका ख्याल है कि लोग हमको कंजूस समझते होंगे देखो अपने मन में लोग हमको कंजूस समझते होंगे हीनता तो का भाव आया तो उस हीनता के भाव से युद्ध करने के लिए लड़ाई करने के लिए उसको जबरदस्ती हटाने के लिए उसने ये बात जाहिर की कि मैंने इतना दान किया है मुझे तो मामूली आदमी नहीं समझना छोटा नहीं समझना वो अपनी हीनता के भाव का निवारण मात्र ही है असल में वो अपने को भीतर से संतुष्ट हो गए यदि भीतर से वो संतुष्ट होता तो विद्यालय बना के अस्पताल बना के वो अभिमान नहीं करता अपने नित्य शोध बोद्ध मुक्त होने से अथवा भगवदीय होने से कि हम भगवान के भक्त हैं भगवान के साथ हमारा संबंध है इस भाव से उसके अंदर बड़प्पन आना चाहिए था दाता पने के भाव से उसके अंदर बड़प्पन नहीं आना चाहिए था पर कंजूस पने की जो हीनता है उसके निवारण के लिए वो दाता के द्वारा अपने बड़प्पन अपने बड़प्पन की घोषणा करता है ये महाराज एक ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट थे मथुरा में आज ऐसी बात आते है सुनाते हैं है तो वो कभी कभी बुलाते थे अपने घर में भोजन करने के लिए हम जाते तो उनकी एक लड़की थी वो एमए पास भी थी विलायत भी वो आई थी है ना बहुत सुसंस्कृत सुशिक्षित तो लड़की थी एकदम सभ्य तो वो भोजन परसने के लिए आती थी पर वो प्राय बोलती नहीं थी है ना? हंसती भी नहीं थी बोलती भी नहीं थी बड़ी गंभीरता से आके भोजन परस के देख के अपने आप ही परस लेती पूछती भी नहीं कि और कुछ है तो हमको ये ख्याल होता कि इतनी पढ़ी लिखी बिलायत से लौटी हुई है ना इतनी सुशस्त्र सभ्य लड़की इतना कम क्यों बोलते हैं अपनी गंभीरता तो एक दिन मैंने कोई ऐसी बात कही खाते खाते कि वो हंस पड़ी जब हंस पड़ी तो देखा उसके नीचे के जो दोनों दांत थे ना वो बिल्कुल सड़े हुए थे है ना तो ये हमारे सड़े हुए जो दांत हैं है, है ना वो दिख न जाए उनको बदलवा दिया बाद में उसने बदलवा दिया लेकिन दिख न जाए अपनी इस हीनता को छिपाने के लिए है ना वो कम बोलती थी और अपने को बहुत गंभीर बहुत गंभीर प्रकट करते थे तो ये संसार की जो वृत्ति है ना ये बहुत छोटी जगह अहम करके बैठी हुई है ये चाम का रंग देखो जहां कमी मालूम पड़ती है ना वहां कुछ लगाते हैं कि नहीं बिल्कुल रंग रोगन से उसको ढक देते हैं सफेद बाल होते हैं तो काट के निकाल देते हैं ये शरीर ही तो है ना इसी तरह मन में भी होता है ये जो झूठे बड़प्पन हैं इसमें जो क्लेश अविद्या, अस्मिता राग द्वेष, अभिनिवेश इसमें जो पाप पूर्ण पुण्य इसमें जो सुख दुख इनके साथ आत्मा का संबंध नहीं है वो तो एक को दबाने के लिए एक को दबाने के लिए दूसरे को पकड़ता है और दूसरे को दबाने के लिए पहले को पकड़ता है हम दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बना लेते हैं भले वो बेईमान हो आप देखो ये ये रीति है दुनिया में कि नहीं अपने दुश्मन के दुश्मन को भले वो बुरा से बुरा हो उसको दोस्त बना देते हैं ये क्या है तो दोस्त असल में दोस्त नहीं है और दुश्मन असल में दुश्मन नहीं है ये अपने मन में जो राग द्वेश है माने जो अपने अनुकूल काम करता है उसको दोस्त समझते हैं जो प्रतिकूल काम करता है उसको दुश्मन समझते हैं दुर्मना दुश्मना समझो है ना ये दुष्क दुर हो गया संस्कृत में बोलेंगे तो दुर्मना बोलेंगे उर्दू में बोलेंगे तो दुश्मन बोलेंगे दो अस्त समझो द्व्यस्त जिसमें द्वित्व दो पना जो है ना जिसमें भेद अस्त हो जाए एक हो जाए दोनों खाएं पिए रहें और द्वित्व का जिसमें अस्त हो गया वो दोस्त हो गया अच्छा तो अनुकूल को दोस्त बनाते हैं और प्रतिकूल को दुश्मन बनाते हैं परंतु प्रतिकूल कौन है जिस कर्म से राग है वो अनुकूल है जिससे द्वेश है वो प्रतिकूल है कछा अच्छा ये राग, राग द्वेश कहाँ से आता है संस्कार से आता है तो संस्कार जैसे वातावरण में फलते हैं जिन लोगों के साथ रहते हैं जिस संप्रदाय को मानते हैं उसमें से ये कल्पना आ जाती है नहीं तो देखो लिखने को तो हिंदू बाएं से दाहिने जाते हैं है ना? किसी से दुश्मनी भी हो जाए तो फिर उससे भी दोस्ती की ओर जाना बाएं से दाहिने जाना माने और दुश्मनी से दोस्ती की ओर जाना है ना किसी के पहले बाएं भी हो तो दाएं हो गए प्रतिकूल भी हो तो अनुकूल भी हो गए मुसलमान लोग बाएं दाएं से बाएं जाते हैं आप देखते हो उर्दू लिपि है ना उर्स पारसी अरबी वो दाएने से बाए जाती है लोग हैं वो ऊपर से नीचे जाते हैं एं? ये देखो अपनी अपनी रुचि ही, तो ही तो है ना अपनी अपनी रुचि ही तो है ना हा उत्थान से अधा पतन की ओर है ना बाम से दक्षिण की ओर दक्षिण से बाम की ओर है ना ये अपनी अपनी अपनी अपनी रुचि अपना अपना संस्कार ही तो है ना और एक दूसरे को गलत बताते हैं कि इनका गलत है इनका गलत है इनका गलत है ये सब संस्कार से होता है तो ये जो प्रत्यकात्मा का विवेक नहीं करते हैं जैसे कोई रेगिस्तान में केवल रेतस वाली भूमि में बालू वाली भूमि में या ऊसर भूमि में जो गांव में होती है सफेद सफेद उसमें जल की कल्पना करके उसको जल समझ ले और प्यासा होए कि उसके पास जाए तो वहां प्यास बुझेगी क्या इसी प्रकार ये अपने मन की कल्पनाओं से आत्मा को ऐसा वैसा समझने वाले लोग जो आत्मरति चाहते हैं आत्मतुष्टि चाहते हैं हैं तृप्ति चाहते हैं उनको कभी मिलेगी तृप्ति तो उनको तृप्ति मिलने वाली नहीं है लेकिन ये बात केवल इतनी ही नहीं है वो अध्यारोप से जिस वस्तु में अध्यारोप किया जाता है ना उसका कोई संबंध नहीं होता रस्सी को किसी ने सांप समझा तो विषैली नहीं हो गई और रस्सी को किसी ने माला समझा तो वो शोभा बढ़ाने वाली नहीं हो गई वो तो जो किसी दूसरे में या अपने में झूठ मूठ की चीजें आरोपित कर लेता है उस आरोपित गुण और दोष से अधिष्ठान जो वस्तु है उसका लेस मात्र भी बनता बिगड़ता नहीं लेकिन अब ये बात तो हम और थोड़ी ना से बताते है न मरणे संभवे गत्या मणे संभव स्थित आकाशेनालक्षण संघाता स्वप्नवत्सर्वे आत्मया विसर्जिता वेदां कल एक माई ने जाके हमसे पूछा यहां कथा सुन के गये थे तो उसने पूछा कि महाराज हमने आज तक जो धर्म की बात सुनी है शास्त्र की उसमें तो ये लिखा है कि जीव नरक में जाता है जीव स्वर्ग में जाता है जीव का पुनर्जन्म होता है पर ये आवागमन बिल्कुल सच्ची चीज और आप सवेरे ऐसा बताते हैं आज मान जाता है मैं आता है हैं? तो मैंने तो सो कहा कि जो तुमने पहले सुना है वो ठीक है है ना? हम तो गप फाकते हैं बोला है नम तो, तो दूर की कौड़ी दूर की कौड़ी लाते हैं बोला तो जैसे बच्चे जो है ना वो ये मानते हैं कि जब खड़ा चलता है तो उसमें जो आकाश है वो भी चलता है आकाश आता है आकाश धूमिल होता है आकाश धूलिधूसर होता है हैं आकाश जो है वो वायुवादी से संबद्ध है लेकिन जब आकाश का विचार करते हैं तो दूसरा ही नतीजा निकलता है तो वेदांती लोग ऐसा मानते हैं कि जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है माने आत्मा को जिसने ब्रह्म जान लिया है उसका तो ये शरीर न मैं है न मेरा तो जब शरीर न मैं है ना मेरा तो जन्म नहीं हुआ और जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु नहीं होगी और फिर शरीर में जो पाप पूर्ण राग द्वेष सुख दुख मालूम पड़ते हैं है वो तो घड़े में भरी हुई चीज है आकाश में भरी हुई थोड़ी है आकाश में भरी हुई चीज नहीं है ये पाप पुण्य राग द्वेष सुख दुख है ना, ये घड़े में भरी हुई चीज है आकाश में भरी हुई आकाश में भरी हुई चीज नहीं है तो जो अपने को आकाश रूप में जान गया वो शरीर रहते ही ये जान गया की न मेरा ये जन्म हुआ है न मेरा ये शरीर है न मेरी मौत होगी न ना रहे ना नरक न नरक होगा न स्वर्ग होगा न ब्रह्मलोक लोक होगा ना हो न जाना मैं तो नित्य शुद्ध मुक्त ब्रह्म तो मरणे संभवेश गोरपी स्थित ये आत्मदेव कैसे हैं है देखो मरने में भी ये कैसे हैं का आकाशेना विलक्षण जैसे घड़ा फूटता है आकाश नहीं फूटता इसी प्रकार ये शरीर फूटता है न आत्मा नहीं फूटता ये तो वही है राजन रुमायाम, लसुन से कहे स्वयं प्रकाश आत्मदेव संधव घन में खान में नमक की खान में लसुन की क्या कीमत है अरे अगर गिरेगा भी तो क्या अपनी गंध से नमक की खान को वो दुर्गंधित कर सकेगा अब हम लोग उसको दुर्गंध बोलते हैं बाबा खाने वाले तो सुगंध ही बोलते हैं तो वो तो वो अपनी अपने संस्कार हैं है ना तो तुम जैसा मानते हो वैसा ही है ना तुम जैसा मानते हो वैसा ही लेकिन नमक के खान में अगर गिर जाए तो उसकी कीमत उसका महत्व तो संधव घनव अखंड ब्रह्म है नाराय है? उसमें ये दृश्यमान नाम रूप प्रपंच की महिमा इसमें तुम्हारा शरीर इसमें तुम्हारा पाप इसमें तुम्हारा पुण्य इसमें राग द्वेष इसमें सुख दुख इसकी कोई कीमत नहीं है तो मरणे संभव है चै जन्म अच्छा खड़ा बन गया तो उसमें गोल गोल आकाश आ गया तो बोले कि आकाश का जन्म हुआ उसमें आकाश का जन्म नहीं हुआ वो तो खड़ा बनने से पहले ही था आकाश फूट गया तो घड़ा फूट गया तो आकाश फूट गया क नहीं वो तो ज्यो का त्यो है कच्छा घड़े को ले गए और घड़े को ले आए तो क्या आकाश गया और आया क नहीं कच्छा घड़े को रख दिया तो ये आकाश क्या स्थित है न आकाश जाता है न आता है न स्थित होता है न मरता है न पैदा होता है इसलिए ये जो आत्मा आत्मदेव है ये सर्वत्र परिपूर्ण है बोला अपने आप को चैतन्य आकाश अद्वितीय आकाश चिदाकाश अद्वय चिदाकाश आप ये नहीं समझना कि अद्वय शब्द परमार्थ है यह चिदाकाश शब्द परमार्थ है है ना ये सब व्यावहारिक हैं जिसको द्वैत का ब्रह्म है व्यवहार तो में है तो उस द्वैत के व्यावहारिक ब्रह्म को मिटाने के लिए व्यावहारिक रूप से ही अद्वय शब्द का प्रयोग किया जाता है ये अजाद्वय तत्व जो है ना जिसको जड़ता का भ्रम है उसकी जड़ता की भ्रांति मिटाने के लिए ही क्योंकि जड़ता व्यावहारिक है भ्रांति व्यावहारिक है इसलिए अजाद्वय शब्द जो है ना चैतन्य चैतन्य शब्द भी चिदा शब्द भी उसी के लिए प्रयुक्त होता है तो ये जो देहादि संघात है क्या हो तुम इसमें महाराज की एक युवक था बिलायत में तो वो किसी स्त्री पर मुग्ध हो गया अब रोज उसका पीछा करे नारा, उससे प्रेम की याचना करे विवाह की याचना करे उसको पीछे पीछे तो उस स्त्री के मन में एक दिन बहुत प्रेम उमड़ा उसने कहा अच्छा तुम चलो आज हम अपने घर तुमको आमंत्रित करते तो घर ले गई तो उससे पूछा कि अच्छा हमारे अंदर ऐसी क्या चीज है जो तुमको अच्छी लगती है तो उसने कहा तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं क्या सुनहले हैं वहां सुनहले बाल की महिमा यहां काले बाल तो उसने कहा अच्छा बाल हमारे बहुत पसंद हैं, तो अपने सिर पर जरा इधर उधर करके वो बाल उतार लिए और उनके सामने रख दिया। वो तो नकली थे तो अब बोले कि तुम्हारे दांत बहुत अच्छे हैं <laughs> तो उसने पूरा का पूरा से पूछा <laughs> ये तो नकली है अब तो बिचारे घबराए न मुंह में दांत है ना न सिर पर बाल नूत किमाकार बोले कि अच्छा तुमको यही पसंद है ना ये भारतवर्ष की भी एक बात है ये भारतवर्ष में एक बार ऐसा हुआ कोई विधवा स्त्री थी उसको किसी पुरुष ने कह दिया कि तुम्हारे दांत तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है तो उसने लोढ़ा लेके अपने दांत तोड़ दिए और तोड़ के उनके सामने रख दिए कि बहुत सुंदर हैं तो ले जाओ ये ये भारतीय है, है ना ये भारतीय संस्कृति है ये भारतीय संस्कृति है तो का ये क्या है ये जो हम लोगों का शरीर है ना ये जैसे नकली से नकली बाल जैसे नकली नाक भी होती है नाक भी होती है हमने अभी परसों तरसों एक कोई पत्रिका अंग्रेजी की देखी दादा ने हमको दिखाया तो उसमें दिखाया कि शरीर के कितने अंग आजकल नकली बनाए जा सकते हैं है ना तो ये प्लास्टिक का कलेजा भी बना देते हैं हो है न हाथों में वो हड्डी हड्डी की जगह पर स्टील लगा देते हैं पाओ में स्टील लगा देते हैं नकली पाव नकली हाथ नकली आंख नकली आख लगा देते हैं नकली नाक लगा देते हैं ये हमारा जो शरीर है ना ये बिल्कुल टुकड़े टुकड़े ऊपर से नर्बी और खून लगा करके और चाम पहना दिया गया है हड्डियां सब अलग अलग है हो यहाँ से हाथ अलग है यहाँ से अलग है यहाँ से अलग है पाव घुटने से अलग है टकने से अलग है कमर से अलग है अभी महाराज संसार के जो सुंदर सुंदर लोग हैं वो तो सुनेंगे तो उनके मन में ग्लानी हो जाएगी हाँ उनके मन में ग्लानी हो जाएगी हमने तो जाके है ना सुमशान में हड्डियां देखी हैं, है ना? जलने के बाद बह, बहा देते हैं, ना कछुए जब चाट जाते हैं शरीर को उसके बाद हड्डियों की क्या दशा होती है है न हमने जलते समय मणिकर्णिका घाट पर सैकड़ों मुर्दे पास बैठ करके देखा है कि उसके भीतर क्या क्या निकलता है न ये बिल्कुल नकली मामला है जिसको मैं मेरा करके हम लोग संसार में फंसे हुए हैं ना और जिसको छूने से और जिसको देखने से और जिसको रगड़ने से बड़ा सुख मालूम पड़ता है इसकी ऐसी पोल पट्टी है ये बिल्कुल संघात है संघात है माने मोटर के जैसे पुर्जे जोड़ जोड़ के बनाए गए हैं ऐसे इसमें अलग अलग पुर्जे हैं और इसमें जो मैंपना है वो स्वप्नवत है और ये सचमुच आत्म माया विसर्जिता अपने स्वरूप को न जानने के कारण अपने स्वरूप की अविद्या के कारण इसकी कल्पना हुई है इसमें कौन अधिक है बोले भाई ब्रह्मा का शरीर तो बड़ा अधिक है एक कल्प जिंदा रहता है देवता का शरीर एक मन्वंतर जिंदा रहता है ये मनुष्य का जो शरीर है ये 150 वर्ष जिंदा रहता है तो मनुष्य से ब्रह्मा का शरीर श्रेष्ठ हुआ बोले अरे सब पंचभूत का ही बनाया हुआ है वो है ना कोई दो वर्ष ज्यादा जीता है कोई दो वर्ष कम जीता है ब्रह्मा भी मौत से घबराते हैं कि अब तो बुढ़ापा आ गया क्योंकि तो तो तो काल तो उनके भी आता है इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई रा कोई मिट्टी का बना हो और कोई सोने का बना हो ऐसा नहीं है सोना भी पंचभूत के अंतर्गत है और माटी भी पंचभूत के अंतर्गत है है ना ये जैसे कपड़े हैं ना एक ही सूत से सब कपड़े बने हो किसी की डिजाइन कुछ किसी की डिजाइन कुछ किसी में रंग पीला और किसी में रंग लाल और किसी में रंग नीला तो रंग का भेद हुआ सूत तो सब एक ही है तो ब्रह्मा के शरीर में और चींटी के शरीर में एक ही पंचभूत है हा पंचभूत की दृष्टि से चींटी की अपेक्षा ब्रह्मा श्रेष्ठ नहीं है कभी चींटी भी ब्रह्मा बनती है अच्छा समझो एक चींटी से जिंदगी भर में हजार चींटी पैदा हो आप ख्याल करो एक चींटी एक हजार चींटी पैदा करे, और फिर हजार चींटी हजार हजार चींटी पैदा करें और फिर उनसे एक एक से हजार हजार चींटी पैदा हुए तो आप समझते हो सौ बरस में कितनी चींटी होंगी हैं अच्छा और वो जो पहली चींटी थी जिससे हजार पैदा हुई थी वो चींटी सब चींटियों की ब्रह्मा है कि नहीं है सब चींटियों की ब्रह्मा है हाँ। आप भी किसी के ब्रह्मा हैं ये आपको मालूम नहीं है, है न हाँ। आपके पांच बच्चे हों है ना है ना और फिर पांचों के पांच पांच हों और उनके पांच पांच हों और फिर उनके पांच पांच हों तो सौ पीढ़ी में आप गिन लो करोड़ों बच्चे हो जाएंगे लाखों नहीं आ, आपके इसी शरीर से सौ पीढ़ी में करोड़ों बच्चे हो जाएंगे और वो लोग आपको ब्रह्मा के नाम से याद करेंगे बोला आप गोत्र प्रवर्तक ऋषियों से भी बढ़ जाएंगे तो बोले अच्छा फिर सब बराबर है करे बराबर क्या है पंचभूत है ही नहीं तो बराबर कहां से होंगे? है ना? हाँ, है ना? ना? न तो न तो कोई बड़ा छोटा है और न तो कोई बराबर है आधिक्य सर्वसाम्य बा विद्यते। जब इनकी उत्पत्ति ही नहीं है जो चीज पैदा ही नहीं हुई उसमें आधिक्य कहा से और सर्वसाम्य साम्य कहां से ये सब बिल्कुल जुक्ति स्वप्न की सृष्टि के समान और अपने स्वरूप को न जानने के कारण मालूम पड़ते हैं अच्छा अब ये प्र... ये भाई ऐसा है कि ये वेदांत का जो प्रसंग है ना तो समझो कि वेदांत के ग्रंथों में भी पंचदशी विचार सागर या आभाषवादी ग्रंथ है भावतिकार के जो ग्रंथ है ना अब अवच्छेदवादी ग्रंथ है हाँ भावती है और दूसरे वेदांत सिद्धांत मुक्तावली है दृष्टि सृष्टिवादी ग्रंथ और वेदांत के ग्रंथों में मुकुट मणिक शंकराचार्य के गुरु के भी गुरु का ये ग्रंथ गौड़ पदाचार्य का ग्रंथ अजातवाद का ग्रंथ है सो भी अजातवाद की स्थापना नहीं वो भी कहते हैं कि अजात शब्द भी साम्वित है।, है ना अजातत्व तो भी कल्पित है ये बोलने वाले ये परमार्थ श्री उड़िया बाबाजी महाराज कहते थे कि हम लोग देखो अद्वैतवादी नहीं द्वैतवादी जो है वो तो द्वैतवादी को कुचलने के लिए सन्नग्ध रहता है कि हम द्वैत का खंडन करेंगे हम तो द्वैत का खंडन करेंगे अरे द्वैत होए तब ना उसका खंडन करें है ना द्वैत है ही नहीं तो खंडन क्या करें है न हाथ को ताकत हमने दी और आंख को देखने की ताकत हमने दी और पांव को हमने दी सब हमारे प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं और हमारे अद्वैत तत्व के सिवाय और कोई है ही नहीं तो हम अद्वैतवादी नहीं हैं हम तो अद्वैत ही हैं हम ही अद्वैत हैं नारायण है। तो ये जो जन्म मरण की नरक स्वर्ग की पुनर्जन्म की जो चर्चा है वो नारायण कहीं कोई बात सूल देहात्म के अनुसार है कोई सूक्ष्म देहात्म के अनुसार है है ना कोई कारण देहात्म के अनुसार है में अपने स्वरूप में न माया न न न ना माया ना छाया ना ज्ञान ना विद्या, है ना परिच्छिता ना उसका अभाव ना बंधन ना मुक्ति ऐसी स्वरूप का निरूपण करने के लिए ये तो महाराज गुरु लोग पहले कोई सार्वजनिक रूप से कथा थोड़ी करते थे हमारे सामने तो ये दिक्कत है ना कि ये सेकड़ों ऐसे आदमियों के बीच में जिनको है ना जिनको वेदांत का संस्कार पहले से नहीं है ऐसे लोगों के बीच में भी सुनाना पड़ता है ना उनको तो जब अंत करण शुद्ध करवा लेते खूब रगाड़ लेते घोट लेते परीक्षा कर लेते है ना जब उनको ये विश्वास हो जाता कि अब ये ब्रह्म है ये ज्ञान कराने के बाद है न इसमें पाप आशक्ति विषयासक्ति नरको मुखता आदि जो दोष हैं, कब वो सब के सब निवृत्त हो गए तब बताते इस बात को है ना और ये तो आखिरी आखिरी रत्न है हो आखिरी वस्तु है ये तो,